नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के विशेष मेहमान नागपुर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर बरका राखी जिनसे हम लोग बातें करेंगे आप डॉक्टर बरका जी को जानते ही है पिछले कई प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की और अपनी आवाज की जादू से हमें अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं जी थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप बहुत अच्छी कैसे है जी हम भी अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए। वैसे ही आप डॉक्टर जो लिखा है आपने तो किसके डॉक्टर हैं? जी मैं डेंटिस्ट है अच्छा, अच्छा अच्छा आप डेंटिस्ट है बहुत बहुत अच्छी बात है चलिए सबके दांतों को सुंदर यानी आप उनको स्माइलिंग करने का एक मौका दे रहे हैं <laughs> तो आपका काम है बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा एक बहुत ही सुंदर गीत हमारे सभी दर्शक मित्रों को सुनाइए जी बिल्कुल सर एक सॉन्ग सुनाती जो गांधी जी के ऊपर आशा भोसले जी का गाया हुआ फिल्म का सॉन्ग है दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल सावरमती के संत तूने कर दिया कमाल दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना सावरमती के संत तूने कर दिया कमाल आधी में जल जलती रही गांधी तेरी मशाल। सावर मती के संत तूने कर दिया कमाल दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल धरती पे जब ढंग की लड़ाई दागी न कही तो न बंदूक खूब करामात दिखाई चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम थैंक यू जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जिस जी, भाव से भी है इसके कारण आपका ये गीत बड़ा अच्छा लग रहा है रूबी शर्मा हमें याद कर रहे हैं वाह भेजा है रूबी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका वाह साथ हमारे एक और मेहमान जुड़े हैं आरती त्रिवेदी जी आरती जी बहुत बहुत स्वागत है कहते हैं आप नमस्ते सर जी जी जी आप भी एक गीत सुनाने वाले सुनाइए जी सर हमारे देश के लिए मैं वैष्णव जनता सुनाना चाहूँगी सर जो नरसी मेहता जी का लिखा हुआ गीत है और गांधी जी का प्रिय भजन था सर तो वे वो मैं आज सुनाना चाहूंगी सर तो वो मैं शुरू कर रही हूँ जाने पर आर दुखे उपकार करे तो ए, मन अभिमानी रे वैश्व जन दो तैन रे कहिए लोक मां सहुने वांते नी च मन निशल राम खे वाच का च मन निशल राम खे धन धन जननी तैनी रे वैष्ण जन तो तैन रे कही जे पीढ़ पराई समुद्र स्त्री ने त्रोषण त्यागी पर स्त्री रे पत्र जीवा थकी असत्यन बोले जीवा थकी असत्यन बोल जन जन धन नी धैनी वैष्णव जन तो दो तैनी कहीिये जी पीड़ पीढ़ पर वैष्णव जन दो धैनी कही थैंक यू सर बहुत बढ़िया आरती त्रिवेदी जी बहुत सुंदर जी आपने सुनाया और सभी को अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आरती जी आप अपने बारे में बताइए वैसे आप करते क्या हैं सर मैं एक इंडस्ट्रीज में जॉब करती हूँ एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ सर और गुजरात अहमदाबाद में वो लोकेटेड है सर गांधी के शहर में ही <laughs> कर्मा गांधी जी की हाँ सर और आप गांधी जी के बारे में या साबरमती आश्रम भी गए होंगे जी सर हाँ बहुत छोटे थे तभी स्कूल से ले जाया करते थे थोड़ा सा बताइए आपके पास में ही है तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा किस तरह का आश्रम बना अभी कैसा है हाँ आगे, आगे। आ, वो पूरा नेचुरल बना हुआ आश्रम है सर वहाँ हुँ. पे सब स्वास्थ्य है मतलब वहाँ पे जो सब काम करते हैं वो सब हुँ. जैसे गांधी जी का विचार था अपना खुद का काम खुद करो वैसे हुँ. ही सर वहाँ पे अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से रख दिया है सर तो वहाँ गांधी जी की सब स्मृतियाँ है उनका छोटा सा म्यूजियम है वो जो चीजें यूज करते थे सर वो सब रखी हुई है तो एक देखने लायक जगह है सर जी आप कितने बार सर दो बार गई होगी। जी सर और गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताइए जो आपको अच्छा लगता है उनके गांधी जी के बारे में तो सर जितना बोले उतना कम है उन्होंने देश के लिए जो हमारे देश के लिए जो भी अपनी खुद के जीवन को छोड़ के भी किया है वो सराहनीय है सर और उनके साथ देने वाली कस्तूरबा वो ज्यादा सराहनीय है मेरी सोच के हिसाब से सर सही बात आज की नई पीढ़ी को हमें गांधी जी को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए आरती जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप गांधी जी से ज्यादा कस्तूरबा जी को मानते हैं क्योंकि उन्होंने सर्वस्व त्याग किया महात्मा गांधी को पूरा उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई आप देश के लिए लड़ाई कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ हूँ तो उन्होंने उस तरह से अपने आप को जो है संजोया समाया और फिर उनके जीवन के साथ जुड़ी रही अंत तक तो आई उनकी कुछ बायोग्राफी को मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा देखते हैं खास उनकी बातें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज मैं आपको महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताने जा रही हूं अक्टूबर सन अठारह सौ उनहत्तर को पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था पूरा देश उनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है वैसा सम्मान ना तो किसी और व्यक्तित्व को मिला है और ना आने वाली कई शताब्दियों तक मिलने की संभावना है राष्ट्रपिता के नाम से सुशोभित महात्मा गांधी देश की अमूल्य धरोहर में से एक है तो क्यूँकी उनका सम्मान और उनके विचारों का अनुगमन ना के स्वागत है हमने गांधी जी के बारे में आपको पूरी बातें सुनाई आशा करता हूँ आपने उनको फिर से वापस एक बार उनकी सारी कहानी को सुनकर उन्हें याद कर लिया होगा मन से और उनकी जो अच्छी बातें हैं उसे अपने जीवन में हमें अपनाना है वैसे उन्हें सत्य और अहिंसा के पुजारी माना जाता है और अपने जीवन में उन्होंने सत्य के साथ काफी प्रयोग किए हैं और जीवन में हम लोग कई बार सत्य से दूर हो जाते हैं लेकिन सत्य के साथ प्रयोग करने का एक अलग अंदाज है और वो गांधी जी ने माय एक्सपेरिमेंट करके एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने हर चीज पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर काम किया है चाहे किसी भी तरह का हमारा मन के अंदर की वीकनेस हो इमोशंस हो वो सारी चीजों पर उन्होंने अपने आप को विजय बनाने के लिए काम किया लोभ हो काम हो क्रोध हो इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने धीरे धीरे करके विजय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया और प्रयोग करके उन्होंने काफी हद तक सफलता भी पाई है तो इसीलिए उनका नारा था सत्य और अहिंसा दोनों चीजें हमारे जीवन में जब आ जाती हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने जीवन को बहुत ऊँचा बनाते हैं बहुत सुंदर बनाते हैं और महात्मा की जो क्वालिटी है वो इसी में हमारे अंदर निहित है जब हम इन दोनों चीजों को अपनाते हैं तो हम बुद्ध पुरुष यानी महात्मा पुरुष बन जाते हैं पुण्य करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं तो आशा करता हूं कुछ चीजें हमें इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो मिलती हैं और कुछ लड़ाईया मिलती हैं और कुछ जगह पे कुछ और चीजें मिलती हैं लेकिन उन सभी चीजों को छोड़कर जैसे कहते हैं ना हंस बनना है हमें और हंस हमेशा जो है कंकड़ को छोड़ कर, मोती चुगता है तो इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छी भी चीजें होती है कुछ बुरी भी होती है लेकिन हमें हर व्यक्ति के अंदर से वो हीरे चुनने हैं उसको चुगना है जिससे हम अपने जीवन को हीरे तुल्य बना तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं चाहूंगा कि डॉक्टर एक और गीत आप हमें सुनाइए जी तो जी सर, का लिखा हुआ हाँ, हाँ, लता मंगेशकर का आया बहुत ही प्यारा सा नगमा जी जी सुनाइए प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का ना नाना कुछ खो तो पल के जीवन से एक उम्र चुरा है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी भी नहीं तेरी मेरी कहानी है थैंक <ख़ीप> यू क्या बात है बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया डॉक्टर बरका जी बहुत बहुत धन्यवाद आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर बरका से ही आप सभी को जोड़ना चाहूँगा फिर से एक बार और उनसे चाहूँगा कि एक और गीत आप सुनाइए हमें जी सर एक मुकेश जी का गाया हुआ सॉन्ग उहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना उहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना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 जाने ताल मिले नदी के थैंक यू डॉक्टर बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है। और आशा करता हूँ हमारी सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और फिर मिलते हैं बहुत बहुत, -बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आपने बहुत सुंदर गीत हमें सुनाया इस प्रोग्राम में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा तो आज का कार्यक्रम यहीं पर पूरा करते हैं फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमागनीसा। एक बार फिर से डॉक्टर वर्का का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुलाकात आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्र धनुषि रंगो उसको सजाए